सभी जानते हैं खयाम के नाम से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित खयाम मुंबई आए थे पंजाब के राहू नवा शहर ऐसी हीरो बनने के लिए पर बने एक अतुलनीय संगीतकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी गीतों के अलावा अन्य गजलें भजन भी ऐसी बनाई जो आज तक हमारे दिलों में छाई हुई उनके सुनहरे सफर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं, देखते हैं ये बातचीत उनसे साक्षात्कार ले रहे हैं पूर्व चुनाव आयुक्त श्री एस वाई कुरैशी जिन्हें स्वयं भी संगीत से लगाव है वो एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं। आप तो बहुत ही मजहबी घराने में पैदा हुए थे तो वहाँ ऐसी आप म्यूजिक में कैसे दाखिल हुए और उस वक्त फैमिली का समाज का क्या रिएक्शन था ये म्यूजिक और एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई सब कुछ क्योंकि हमारे दादाजान इमाम मस्जिद थे और अब्बा जान बहुत अच्छे मौजन अज़ा बहुत अच्छी दिया करते थे लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसी के रिकॉर्ड सुनना शायरी और अदबी किताबें कुतुब वो एक घर में माहौल था लेकिन इसकी हमें हमने सज़ा भुगती और घर घर निकाला कहें, कहेंगे देश निकाला कहें वो वो हमने साहा फिर बाद में उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया या वो जो बायकॉट था या उन्होंने घर से निकाला उसको बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं किया घर वालों ने नहीं किया क्योंकि हमारे घर में सिर्फ आ, मैं ही एक शख्स एक बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ जिस, जिस जिसने तालीम नहीं ली हमारे घर में तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा सब के सब टॉप एजुकेशन लिए हुए और टॉप जॉब पर सारे तो वो एक और उनका गुस्सा भी अपनी जगह पर मैं उनको ब्लेम नहीं करता बिल्कुल सही है कोई भी अपने बच्चे को चाहेगा को पढ़ लिख कर वो कोई अपना मकाम पैदा करे आमतौर पर अगर बाप सख्त होते हैं तो माँ तो सपोर्टिव ही होती है तो आपकी माँ का क्या रोल था इसमें अम्मी जान वो भी बहुत सख्त तबीयत थी एक बड़ी इमोशनल बात याद आ रही अम्मी जान की तो मैं बहुत पिटाई होती थी मेरी तो उनकी साथ में सहेली थी तो जब उनका इंतकाल हो गया गाये मिले कहने के इधरा इधर उनकी सहेली के तुम शायद समझते होगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत नफरत करती थी तो मैं चुप कहते नहीं वो मेरे को आके मेरे पास आके रोया करती थी कि मैं इसमें कुछ देख रही हूँ कि ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है ये क्या करता है इस तरह ये गुस्ताख क्यों है कैसे है मैं नहीं चाहती तो अम्मी मतलब वो ही, उतनी ही डिसप्लिन और वो। लेकिन उन्होंने क्या देखा मुझे नहीं मारू तो नहीं मारूर बताइए एक्टर भी थे तो उस जमाने की बात है एक्टर बनने के लिए के बनने के लिए ये वही ये पड़ा हुआ है एक ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है सैगल साहब की उनकी तस्वीर भी है यही तो वो केयल सैगल मुझे बनना था तो मौसी सीखी नहीं सीखना पड़ी कि के मुझे केयल सैगल बनना है फिर लेकिन वो केयल सैगल बनने के बजाय आप मौसी जो बने तो वो क्या हाँ तो, हाँ, तो ये हाँ? देखिए बिगनिंग की मैं अपने गुरुओं का आ, उनको खर्याज, अकीत पेश करना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी पंडित हुसन लाल जी पंडित अमरनाथ जी, जी और उसके बाद चिश्ती बाबा ये उनकी नज़र इनायत हुई कि ख़याम ख़याम बन गया वो मौसीक में बनाया मौसीकार में या गलूकार में तो ये आ, यानी आ, उनकी वजह से तो उनको जितना भी सलाम करूँ प्रणाम करूँ वो कम है पर आपने जब शुरुआत की तो शर्मा जी वर्मा जी म्यूजिक सीनियर थे, थे, थे बल्कि वो जी, जो वर्मा जी तो आप खुद शर्मा जी थे जा जा। और वर्मा जी रहमान साहब थे कलकत्ते से हम लोग फोर्टी सेवन जनवरी में यहाँ आए अपनी किस्मत आजमाई करने के लिए तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हमारी गुरुओं के हम कदम वसी करने गए पंडित सुरसलील भक्तराम जी तो मिलने के बाद तो इतने साल क्या किया सुनाओ कुछ तो मैंने गाना सुनाया तो मुझे फौरन उन्होंने चुन लिया फिल्म जो रोमिय जूलेट का म्यूज़िक दे रहे थे वो और भी फिल्म बहुत पे का म्यूजिक दे रहे फिल्म रोमियो जूलियट नरगसार्ट नरग सी की कंपनी उनके पूरे परिवार की कंपनी तो नरगस मेरी फिल्म रोमी जूलट में तो मुझे चुन उन्होंने और बहुत बड़ी उस वक्त की सुपर सिंगर जोहरा जी जहरा वाले वाली उनके साथ फैज़ अहमद फैज, फैज साहब का कलाम मुझे गाने को मिला वो गजल थी बहुत मशहूर गजल फैज़ साहब की दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम घुसार के तो मिला और वो काफ़ी उस वक्त साहब जी एम दौरानी साहब बहुत बड़े सिंगर कुछ लोगों ने कहना ना कहा था ये कुछ मिलती जुलती आवाज है जैसे दुरानी साहब की इस तरह एक काम शुरू हुआ इस तरह मुझे मेरे गुरुजी जी ने कुल सात आठ गाने डोट दिए और सोलो दिए सारे गाने गाए और इसी सिलसिले में बताऊं फिल्म हीर रहा और ये 47 की बात है प्लेबैक सिंगिंग भी मिली और फोर्टी में म्यूजिक इंडस्ट्री मिली फिल्म हीर रहा स्टारिंग ममता शांति जी उस वक्त की सुपर सुपुरपुर स्टार म्यूजिक क्शन पंजाबी स्टाइल का म्यूजिक देने को मिला तो शर्मा जी वर्मा जी हमारा नाम रखा है हमारे गुरुओं ने तो ये सेकंड जोड़ी म्यूजिक की ये हमारी आई उसके बाद शंकर और और भी शोड़ियां आई सारी शर्मा जी से खयाम आप कैसे बने जब फिल्म फुटपाथ साइन हुई तो ऐसे ही बैठे हुए थे सबको वैसे मालूम था शर्मा जी हैं लेकिन आयु मुस्लिम तो कह लगे भाई तुम्हारा नाम क्या है जिया साहब जियादी साहब एंड उस वक्त दिलीप कुमार साहब के बड़ी भाईजान भी बैठे हुए थे वहीं रंजीत मूवी थे में और दिलीप साहब भी बैठे हुए थे तो नाम क्या मैंने कहा जी पूरा नाम तो बहुत लंबा चौड़ेगा बताओ मोहम्मद जहूर ख़याम हाशमी कहीं भाई ये हाँ तो उसके बाद जिया साहब ने कहा करे यार ये खयाम तो ये जिया साहब ने कहा खयाम रख लो ना ये हो ना अपना नाम अच्लीस अप, में थे एक नाम रखो तो इस तरह 1952 में असली नाम से काम शुरू हुआ फिल्म फुटपाथ पर और उसी फिल्म का नगमा आपने सुना है श्याम गम की कसम श्याम की कसम आज गमगी है हम आ भी जा भी जा मेरे सनों श्याम गम की कसम दिल परेशान है रात वीरान है देख जाके किस तरह तनहा है हम शामे गम की कसम चैन कैसा जो पहलू में तू ही मार डाले नदर दे जुदाई कहीं रुत हसी है तो क्या जाननी है तो क्या चाननी जुल्म है और जुदाई सितम शामे गम की कसम आज गमगी है हम भी जा, भी मेरे सन, गम की लेकिन इस गाने में जो आपने इसको जैसे म्यूजिक दिए और कंपोज किया उसमें क्या नयापन आपने खास तौर से लाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ये इतना तारीखी बन गया एक ये फिल्म फुटपाथ का जो म्यूजिक था एक तरह के एक फिल्म में था उसके नगबात उसकी सिंगिंग उसकी शायरी और ढुने और ऑर्कस्टेशन वो थोड़ी टेक्निक जो हमारे वेस्टर्न बड़े कंपोज़र्स की सिम्फनीज होती हैं वो मैं सुना करता था तो उनकी झलक मैंने कॉपी नहीं की लेकिन उसकी झलक उनकी रिकॉर्डिंग की झलक आपको थोड़ी थोड़ी हमने कोशिश की कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अक्सर लोग हम लोग सब वेस्टर्न को कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन अच्छाइयाँ भी तो याद करें वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत अच्छा है क्लासिक uh, जो है क्या कहने लाजवाब है वो तो वो सुनकर वो इंस्पिरेशन मिला तो मैंने वो कोशिश की आप नोट करें ये गाने सुनकर यही शाम गए तो उसके पीछे एक मेन uh, मेलोडी के साथ जो कॉर्ड सिस्टम है okay, और ऑबली जो है यानी धुन कुछ और चल रही है कुछ दूसरा कोई साज कुछ और मैचिंग नोट बजा रहा है बड़े दिलकश नोट बज रहे हैं तो आप नोट करेंगे तो ये हमने किया तो ये नगमात सुनने दे ये नगमा और फिर आशा जी का पी आ जा रहे दिल मेरा पुकार फिर दूसरा नगमा कैसा जादू जा रहा तो आशा जी को आ, हमेशा मैं आ, बड़ी ही उनका ही मैंने भेजा आंखों की मस्ती के तब बड़े बड़े लोग स्टूडियो में तशीफ लाते हैं। तो वो आके फरमाइश करते कि सेठ जी बकर सेठ जी को किसी लोगों को सेठ जी हमें फिल्म फुटपाथ के नगमात सुनाइए गाने सुनाइए तो वो बड़े प्राउडली नाचते हाँ और वो कभी कभी कहा करते उस वक्त बड़े बड़े मौसीकार नौशाद साहब की जिसे कहते तोती बोल रही है ूज पे नौशाद साहब वो हमेशा ूज पे हैं वो क्या बात नौशाद साहब तो वो कहा करते ये मेरा नौशाद है तो ये एजाज़ ये खुश नसीबी मेरी कि ऐसे लोगों के साथ काम मिला और ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला क्या करें बहुत मजा है के नाम से जब पहली फिल्म आपकी सुपरहिट हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ कामयाबी मिली उसके साथ यह हुआ कि पिक्चर जुबली तो नहीं हुई कामयाबी मिली और म्यूजिक को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली और उसमें यूं है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्ट और चर्चा होने लगी कि कि बहुत टैलेंटेड है hey. पूरे मुल्क में इतना पॉपुलर कराने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा रोल है कि आप समझते हैं कि इसको जो जो जो लोगों ने सरकार ने इसको एक्नोलेज किया है इसको माना है एतराफ़ किया है सरकार ने तो किया है कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनी उन्होंने समझा कि शायद उर्दू जो है ये पाकिस्तान की जुबान है जो कि बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तान की ज़बान है हिंदुस्तान में ही बनी हिंदुस्तान में ही पैदा हुई और नशो वनमा हिंदुस्तान से मिला और पाकिस्तान में भी क्योंकि पहले तो पाकिस्तान तो बाद में बना पहले तो पूरा ही भारत था प्यारा हिंदुस्तान था सामने की बात कहूँ कि हमारी सबसे बड़े जो सिंगर हैं लता जी और आशा जी उन्होंने उर्दू ज़बान को सीखा बाकायदा मौलवी साहबान से बायदा सीखा इसकी अहमियत को वो समझ गई और वो क्या गाती हैं उर्दू और आशा जी और लता जी मेरे ख्याल में हम उर्दू वालों से भी बेहतर प्रोनाउंसिएशन वो करते हैं दोनों बहनों का क्या कहने बेमिसाल लोग हैं क्या कहने दिखाई बाद जब एक फिल्मी जगत ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था जी जी उसमें आपके दो नगमे वतन की आबरू ख़तरे में हैं और दूसरा था आवाज़ दो हम एक हैं जी तो वो तो आज तक लोगों के जबान पर है और उस वक्त जब आपने ये प्रोग्राम मनक़द किया गया था तो उस वक्त क्या आपको महसूस हुआ था इस लड़ाई के बाद और जो एक लोगों में एक भावना थी एक जज्बा था देशभक्ति का इन दो गीतों के जरिए कितना ये जज्बा मजबूत हुआ इस पर क्या आप बताना चाहेंगे ये मेरी हम लोगों की खुशनसीबी कि हमारे हमारी गवर्नमेंट हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी यहाँ की गोवर्मेंट सबने मिलकर मुझे चुना हम लोगों को चुना फिर उसकी धुनें हम बनाए जज्बा के हमारे मुल्क पर हमला हुआ है बेजा हमला हुआ है और उसका कैसे मुंह तो जवाब देना है क्योंकि मैं रोने धोने में मैं भी यकीन नहीं करता मेरी शायर भी नहीं करती हम लास्ट मोमेंट तक अपने लास्ट सांस तक लास्ट कतरे खून तक हम लड़ना चाहते हैं अपने वतन में किसी और को दिखना नहीं चाहते तो इसमें यह जज्बा बचपन की बात बता रहा हूँ सुना रहा हूँ ट्रेन में हम सफ़र करते हम छोटे थे हमारे साथ या तो बड़े भाईजान होते बच्चों के साथ या अब्बा जान होते अब जब ट्रेन चलती तो हमारे राहों से एक छोटा स्टेशन आता उसका नाम था खटकर कलाँ खटकर कलाँ वो जब स्टेशन आता जब ख़ास तौर अब्बा जान साथ में होते तो वो ट्रेन रुकती तो हमें वो ऑर्डर देते चलो भाई उठो सलाम करो तो प्रणाम करो यही पिंड है वो यही गाँव है जहाँ शहीद भगत सिंह पैदा हुआ तो ये वो जज्बा मेरे रूए रुए में शहीद भगत सिंह उसके साथ ही और जब ये गाने हम कर रहे थे एक सारा ऐसा लगा कि हमारी ये खुश नसीबी है कि हम अपनी मादरे वतन के लिए कुछ खिदमत करें अपनी कला के जरिए किसी तरह करें तो ये इतना अच्छा महसूस हुआ है वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ हमारे इम्तहा का वक्त है तैयार हो जाओ और उसके बाद जो डेवलपमेंट साहिब लुधियानी ने क्या की है क्या की, क्या क्या हुआ क्या क्या करना है हमें कहाँ तक लड़ना है तुझे तो और मोहम्मद साहब की आवाज वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ होशियार हो जाओ तैयार हो जाओ हमारे इम्तिहान का वक्त है तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का हुआ जाता है दिल छलनी हिमालय की चट्टानों का उठो रुख पे मन की तोपों के दहों का बदन की सरहदों तो पर आहनी दीवार हो जाओ यार हो जाओ बदन की आप लूख में है दूसरा नगमा जाद सा रफी साहब का पोईम एक है अपनी जमीन एक है अपना गगन एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन एक है अपना जहां, एक है अपना वतन अपने सभी सुख एक हैं अपने सभी गम एक हैं अपने सभी सुख एक हैं अपने सभी गम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं हम एक हैं हम एक हैं I'm asking for your love. के के गाने के लिए को क्या रिसर्च करनी पड़ी थी? बिल्कुल बड़ा अच्छी आपने बात अमराव जान के लिए सबसे पहले जो चैलेंज था वो तो पाकिस्तान उसकी कामयाबी मेकिंग कमाल साहब, मीना कुमारी अशोक कुमार साहब राज कुमार साहब और उसका म्यूजिक बेहतरीन म्यूजिक वोला मोहन साहब का क्या कहेंगे इतने अच्छे नजबात और लता जी की आवाज़ तो ये सब चैलेंज और उसके ऊपर सेम तरह का सब्जेक्ट वो पीछे तो ले ली लेकिन अंदर से मैं और जगजीत जी टू बी वेरी फ्रेंड हम थोड़ा सा डर गए पाकिस्तान से तो फिर हमने ये अमराव जान अदा ये एक नावल है आप बीती कहानी अमराव जान की मिर्जा रुस्वा ने लिखा हुआ है उनकी कलम एंड वो हमने पढ़ी और फिर हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की पूरी हिस्ट्री उस दौर में के अब यानी जान इसका नाम हुआ तो वो किस तरह किस अंदाज से गाती होगी उस दौर में किस राग रानियों का बहुत रिवाज था और किस अंदाज से गाया जाता था उमराव जान के लिए आशा जी की आवाज़ को 150 नीचे उतार लिया और उस पर रहसलें कराई और वो बहुत इंटेलिजेंट है बड़ी डेडिकेटेड है और उनके लिए कोई भी धुन याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है तो मैंने अपनी आवाज़ पूरा गाना दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए तो ये गाना मैंने रिकॉर्ड कर दिया और उस टोन से जो हमारी नज़र में उमराव जान इस अंदाज से गाती थी तो कहने की ख्याम साहब रिकॉर्डिंग को ज़रा पोस्टपोन कीजिए और मैं अब इसके ऊपर रियाज करूँगी तो आशा जी कहने लगी कि ख्याम साहब मैं गा नहीं पा रही मुझसे गाया नहीं जाता इस सुर से मैंने कहा आशा जी ये डेलीबरेटी हमने डेढ़ सौ आपका हमने छोटा किया है क्यों मैंने कह दी उम्र जान के लिए कह रही है उमराव तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जब आपका जो सिंगर है जो गायक है वो गा ही नहीं पा रहा तो वो क्या होगा तो मैंने कहा कर ऐसे करते हैं आशा जी के एक टेक हमारी इस नोट से कुछ हेसल हो चुकी आपको याद है पूरा और गस्सा है चार पांच छः दफ़ा बचा चुका है तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड बाकी उसको रिकॉर्ड करके आप वाले श्रोट से भी रिकॉर्ड करेंगे हम आशा जी को गा के सुनाया दिलची उसके एक लाइन तो हमें भी गाके सुना दीजिए दिल Jaanu li. का कोई दिलचस्प वाकया जो आपको याद हो नहीं रफ़ी साहब का ये यूं है कि एक दफा हम कमाल दफ़ाही साहब की पिक्चर शंकर हुसैन का एक नगमा रिकॉर्ड कर रहे थे और वो हमारी चहेते वो नगमा बहुत मशहूर हुआ तो मैंने अपने अंदाज से रिहर्सल कर दी और तो इंटेलिजेंट थे रिहर्सल करती रिकॉर्डिंग में वो वो टोन देखिए वो टोन हमारे वाली टोन भूलकर वो आजकल का कुछ गाने लगे तो वो वो नगमा था कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी ये नगमा लिखा हुआ कमाल उमर साहब का वो गा रहे तो वो गा तो परफेक्ट रहे थे वो ओके okay भी हो गया था लेकिन मैं चाह रहा था उनको वो हमारे अंदाज से जो मैंने रफ़ी साहब को दिया उससे ऐसे उनका बड़ा अच्छा अंदाज था ऐसे हाथ को अंगूठे उंगड़ी को मिला कर ऐसे कमाल कमाल खाना माथ से तो मैंने कहा नहीं रफी साहब गाना आपने कुरक गया लेकिन वो जो आवाज़ की तो ना पता आप क्या गा रहे हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे मेरे तो वाले गाड़ी से चले आपने आवाज़ को उस तरह हार्ड रखा है वो नहीं रखा मेरी वाली आवाज़ तो रफ़ी साहब फर्स्ट टाइम कहते श्याम साहब कभी कुछ कमी रह जाए ना तो वो गाना बहुत चलता है मैंने कहा ना कहते और एक और बात उन्होंने कही रफी साहब ने कहा कि तो श्याम साहब इतनी बारीकी से ना जाया करो इतनी बारीकी में अमर चाहिए मैंने कहा यही तो मेरी क्वालिटी है बारीकी अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरे मुझे फिल्म इंडस्ट्री वाले निकाल देंगे रफ़ी साहब कदम बड़ी रिकॉर्डिंग मैंने कहा नहीं अब स्टूडियो तो बंद है लॉक है आप जा नहीं सकते तो और गाना पाँच मिनट का है अब आपके लिए कोई दुशारी थोड़ी है आप मोहम्मद रफ़ी हैं आप कुछ भी गा सकते हैं मैंने कही एक बस मिनट और मुझे दे दीजिए अब आप रिकॉर्डिंग में जाइए उसके बाद तो फिर वो बहुत खुश तो ने तो नहीं थे लेकिन उन्होंने कोशिश की कि मेरे अंदाज से गाना गा दी तो उन्होंने एक देख दे दी और परफेक्ट आ गई टेक बहुत अच्छी टेक आई तो ये गाना बहुत फुट हुआ तो ये एक वाक्य ऐसा हुआ बहुत खूबसूरत मगर से बहुत खूबसूरत ख्वाबों के बाहों में पाकल कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी उसे नींद में कसम सा कसम सा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की अब तो मुकेश साहब के साथ आपको कोई दिलचस्प बात है मुकेश साहब के, के साथ तो बहुत थी और वो हमेशा तशरीफ़ लाते शाम के टाइम पर और रसल करने के बाद तो हमारे गरीब ख़ाने में शामी कबाब गौतुमदाह तो ये बनवाती थी <laughs> जकी जी तो मुकेश भाई को बहुत पसंद तो टेलीफोन से ख्याम भाई मैं रास्ते के लिए आ रही हूँ तारा भाभी को टेलीफोन देने भाभी तो भाभी मैं आ रहा हूँ वो शामी के बाप वो खास फ्रे तो ये उनके साथ ऐसे ताल्लुक आपका फेवरेट जो उन्होंने गाया आपके लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मैं पल्दू का शायर हूँ जे और वो सबा कभी तो आएगी आसमां पे, पे है खुदा और ज़मीं पे हम आसमापे है तुदा और जमीते हम आसमापे है खुदा और आजकल वो इस तरफ देता है सुनाते हैं पुदा और जनी के हम वो सुभा सभी जी जो थेरापूटिक वैल्यू है या जो मेडिटेशनल वैल्यू है वो तो है उसमें तो कोई तो दो राय नहीं है जी।, जी क्योंकि यही कहा जाता है कि अगर आपको परेशानी टेंशन है और म्यूजिक में अगर आप खो जाए तो सारे दुख भूल जाते हैं या बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मौसीकी में और संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है बहुत बड़ी शक्ति है पर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इसकी इतनी एक मेडिकल भी बेनिफिट बताए जाते हैं तो इस्लाम में क्या म्यूज़िक पे मुमानियत है पाबंदी है क्या आपके क्या ख्याल है पाबंदी है और बिना मुस्लिम मैं मुस्लिम घरानी में पैदा हुआ वो पक्का मुस्लिम माँ लेकिन हमारे वुलमा ये नहीं बताते कि जो कौन सी मौसीकी पर कौन से अंदाज पर पाबंदी है पाबंदी है और मौसी साधारण मौसी वो दिलकश है लोगों को खुशी देती है और कुछ मौसी ऐसी होती है वो शैतानियत की तरफ ले जाती है इंसान का किरदार बदल जाता है अजैशी की तरफ जाता है वो मौसी मना है अजा में आप कभी अजा सुनिए क्या कहने अजान जो रिल पढ़ी जाती है उसमें बड़ा सलीला पान बड़ी कशिश होती है और इसी में आप हम कभी मंदिर में इसी संगीत को सुने मंदिर में वो जो घंटियां बजती हैं शंख बजते हैं बासुड़ी बजती है मंदिर में और यह हम गिरजा घर में जाएं तो गिरजा घर में इबादत मौसीक़ी से होती है या हम गुरुद्वारे में जाएं तो इबादत सारी पूरी गुरबानी मौसीक़ी में है तो मौसी की तो इतनी बड़ी शक्ति है इतनी पवित्रता है मौसी में कि इंसान इंसान बन जाए जगजीत जी खयाम साहब इतने अजीम म्यूजिशियन म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर लेकिन आपके बिना अधूरे हैं <laughs> बिल्कुल। साहब जरा ज्यादा ही कह देते हैं ने, ने बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपके बहुत उन्होंने सही कहा आपके बगैर हम अधूरे हैं बिल्कुल पर ये बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई क्योंकि आप भी बड़ी रिलीजियस सिख फैमिली शिक से थी भी ये भी। मुस्लिम रिलीजस फैमिली एक मौजिन के हिसाब से थे आपका अपने फैमिली गुरुद्वारा था उसके बावजूद एक दो मजहबों के बीच में इस तरह मुलाकात और उसमें मोहब्बत का रूप परवान चढ़ना ये इसको ज़रा बताइए साहब मैं हम कुछ आर्टिस्ट दिल्ली से इनवाइट किए गए थे बॉम्बे उसमें आशा सिंह मस्ताना सुविंदर कौर जी मैं शांति माथुर सब थे और खयाम साहब और के अपने रमेश रमेश सहगल साहब ये उस प्रोग्राम को सुनने आए थे जिसमें हमने सबने गाया तो इन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया एक पिक्चर बन रही थी तब शोला और शबनम उसके लिए खयाम साहब ने और सहगल साहब ने डिसाइड किया कि हम सब गाने जगजीत कौर से लेंगे तो मुझे बोला गया कि आप यहाँ रुकिए हम तो आपसे फ्लीबैक लेना चाहते हैं इस तरह से हम मिले और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि अचानक मैं प्रोग्राम के लिए आई और फिल्म मिल गई तो बहुत खुशी हुई मुझे लेकिन उससे पहले हम आ, मिल चुके थे एचएमबी में एक नाट भी मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर चुकी आका है तो अच्छा लगा हुआ इनको और भी सुन के तो इस तरह से हम मिले और फिर मैं यही रह गई बस पर कुछ लोग ये समझते हैं कि आप तो इतनी स्टेब्लिश सिंगर थी इतनी अच्छी अपना मकाम बना चुकी थी तो और दूसरी तरफ खयाम साहब ने कितने सिंगर्स को नर्चर किया ढूंढा और उनको आगे बढ़ाया लेकिन हो सकता है एक मॉडस्टी होती है कि भाई अपने घर के घर में मैं करूंगा तो लोग उंगली उठाएंगे तो ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि आपके जो म्यूज़िकल करियर को वो उस बात का नुकसान हो गया हो कि कुछ लोग समझते भी हैं ऐसे कि नुकसान हुआ लेकिन मैं नहीं समझती हूँ क्योंकि मेरे लिए यही था कि खयाम साहब बस आ आगे हैं बस ठीक है हम उनके साथ हैं और इन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि ये तुम गाना गाओगी या डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को जो भी गाने मैंने गाए फिल्मों में वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहते थे तो मैं गाती थी या। लेकिन खयाम साहब ने आपको डिस्करेज भी नहीं किया किया लेकिन थोड़ा सा कि ज़्यादा बाहर बाहर नहीं मैं गई तो पता चल जाता है कि तो फिर तो और आपका जो सबसे मशहूर नगमा तुम अपना रन जम अपनी परेशानी मुझे दे दो तो ये तो सिर्फ आपने नगमे के जरिए नहीं अपनी जिंदगी में दिखा, करके दिखा दिया कि हर रनज़म परेशानी सभी आपने ले ली शेयर कर ली तो ये आप एक मिसाल ये आप लोगों की ज़िंदगी है इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये थी कि इस नगमे को अपना नसलैन बना कर वो जो मेरे ग़लत रसूल मैं तो गलत कहूँगा कि चूजी मूडी और पिक्चर ऑफर आ रही हैं और हम बड़े एहतराम के साथ उसको इनकार कर रहे हैं तो जब इनकार कर देंगे तो यकीन कठिनाई आएगी पैसे नहीं आएंगे जब पिक्चर नहीं करेंगे पैसे कहाँ से आएंगे तो लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं पैसे आते हैं आ रहे हैं उनको आने दीजिए फिर घर का से चलेगा ना इन्होंने कहा ना हमारी बेटी ने कहा न और वो साथ खड़े रहे प्रदीप भी हमारा एकदम डरी ठीक और इन्होंने क्योंकि इनको मालूम था कि ये माशाला ऐसे घर की हैं कोई परेशानी नहीं दिया इशारा ही करना है तो इनके वाले वालब ये वालदा साहबा और इनका परिवार मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका पूरा परिवार इतने अच्छे हैं उन्होंने हमें इतना अपनाया और कभी हमारे काम में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा अरे ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है काम क्यों नहीं कर रहा है काम करना चाहिए ये तो सही बात है काम करना चाहिए लेकिन काम ऐसा करना है जो हम हक अदा कर दें तो ये इनका जो किरदार इन्होंने निभाया तो वो शेर पढ़िए आप मैं देखूँ तो सही <laughs> दुनिया तुम्हें कैसे सताती है <laughs> <laughs> बढ़िया <बड़ी> आप <laughs> मैं देखूँ तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है कोई दिन के लिए अपनी यादगार फिल्म में रही कभी कभी जान, नूरी, बाजार रजिया सुल्तान थोड़ी सी बेवफ़ाई। बेवफाईम साहब के नाम से तबले का ठेका भी फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर है परिवार से अलग हो अपनी ख्वाहिशों के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया त्याग किया तब जाके भारतीय सिने जगत को और संगीत जगत को मिलाए नायाब संगीतकार खयाम